भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ सप्तशोध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन शूतवाच तोमेथुनम हन्यमनाथवत दंडहस्तम चावृषण दृपाछनम सूजी कहते हैं सौनज्ये वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। धवलम् होमान पद ही के नातम वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा काप रहा था तथा शुद्र की ताना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था गामच धर्म दुघा दीनामृतम शुद्र पदाफता विवशाम सासुभना छतिम धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह वा गाय भी बार बार शुद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी एक तो वह स्वयं ही दुबली पत्नी थी दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था उसे भूख लगी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे पप्रक्ष रथमारूढ़ स्वर परिचद मेघ गंभीर या भावाचा समारोपित कर कार मुक स्वर्णजटित रथ पर चढ़े हुए राजा परिचित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा कस्तम्क्षरणे लोके बला नरदेण वेण नठवत्कर्मणा अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है तूने नठ की भाति वेश तो राजा का बना रखा है परंतु कर्म से तू शुद्ध जान पड़ता है यस्व कृष्णे गते दूरम सह गवरा शोचोश्य शोच्यान रहते प्रहरन वध मरहते हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्रीकृष्ण के परम धार प्रधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है अत वध के योग्य है तम वा मिणाल धवल पादय नू न पदाचरण वृष रूपेण कि देवो न परिखेदय उन्होंने धर्म से पूछा कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है तीन पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? न जात परौरवेंद्राणाम दोदंड परिरंभित भूतले नूपस्त विनाथे प्राणिनाम शुच अभी यह भूमंडल कुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे माँ सौरभो बेतु ते विश्लांब भद्रम ते खलाम वैशास्त्री भेनुपुत्र अब आप शोक न करें इस शूद्र से निर्भय हो जाएं गोमाता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ अब आप रोए नहीं आपका कल्याण हो यश राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रुवी ते की देवी जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है उस मत राजा की कीर्ति आयु ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं ऐसा गया धर्मो सर्तनामाग्रह अतएभूत असतम राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है अतः मैं अभी इसे मार डालूँगा कौ तव पादी सौरभेय चतुष्पद मां भुवस्वादा राष्ट्रे राष्णा आप तो चार पैर वाले जीव हैं आपके तीन पैर किसने काट डाले श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो आख्याद्रम साधनागाम आत्मवैरूप्य करता रम पार्थाराम कृतदूषणम वृषभ आपका कल्याण हो बताइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों के कृति में कलंक लगाया है जले नाग सघम जंझन सर्वतोष माधू नाम भद्रमे वह सो दमने कृते जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वह कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा दुष्टों का दमन करने से साधुओं को कल्याण ही होता है अनाघ स्वी भूत य आगस्रकुश आहता भुजम अमरतस्यापि सांगदम जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात् देवता ही क्यों न हो मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूँगा राग जो ही परमोधर्म स्वधर्म स्थान पालनम शासन्यथा शास्त्रम अनापद्योत्पथान बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है धर्मवाच उच ये तद पांडवे ऐसा गुणगण ही कृष्ण भगवान कृत धर्म ने कहा राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था न वयम क्ले सभी जानी यत शिवपुरुष पुरुष तम विजानी मो वाक्य भेद अभिमोहिता नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं कैचि विकल्प वसना आहुरात्मा नमात्म दैव मन्य परे कर्म स्वभाव अपरे प्रभु जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को कोई लोक स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं अतर्क आदि निर्देश आदिति के स्वी निश्चय अत्रानुरूपम राजमृत स्विषया किन्हीं किन्हीं का ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और नवाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है राजर से अब इनमें कौन सा मत ठीक है यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कीजिए एवं धर्मे प्रवधति स सम्राट सत्यम समाह मन सा विखेद परते हैं ऋषिश्रेष्ठ सौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए उनका खेद मिट गया उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा राजमो से विश्व यद धर्मकृतस्थान सूच कशापि तदवे परीक्षित ने कहा धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलता है अथवा देव माया गति रघोचरा तेतसो वश्चाफी भूता नाम अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता तप शोचम दया सत्यम पादा कृते कृताह, अधर्मा शैष यो भगना स्मै संग धर्मदेव सत्ययुग में आपके चार चरण थे तप पवित्रता दया और सत्य इस समय अधर्म के अंश गर्व आसक्ति और मत से तीन चरण नष्ट हो चुके हैं इदान धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तः तम जगे क्षत्य धर्म ओयम आ निधित कलि अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है उसी के बल पर आप जी रहे हैं असत्य से पुष्ट हुआ या अधर्म रूप कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है हम भगवता न्याभरा सती श्रीमदे तत्पद्यास ये सर्वता कृत कौतुका ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी सोचत्यश्रुकला साधवि दुर्भगे वो जिताधुना जाह श्रद्रा भाति अब ये उनसे बिछड़ गई हैं वे साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर या चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे ये धर्म महिम चय महारथ निमाध देम कले धर्म हे तवे महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तेज तलवार उठाई समझिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय निपुलांचनम तत्पाद मूलम सिरसा समात भय विफल कलियुग गया कि यह तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया पति तम सरल छलोक्या आक्षित बड़े जसत्वी दीन वत्सल और शरणाघत थे उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं अपेतु तो हंसते हुए से उससे कहा राजुड़ा के सो तो धरा बद्धांजलस्त न वर्चित कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म परीक्षित बोले जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है परंतु तू अधर्म का सहायक है इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ताम वर्तमान नरदेवेहे स्वनु प्रवृत्तों मधर्म पूग लोभो नृतम चौर्य बनाघो जेष्ठा चम्मा कलहशदंभ तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ झूठ चोरी दुष्टता सधर्म त्याग दरिद्रता कपट कलह दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है न वर्तितभ्यम तदर्म बंधो धर्मेर सत्य न च वर्तिते ब्रह्मावर्ते यज्ञ यज्ञेश्वर यज्ञ अभिता नज्ञा अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं यस्िन हरे भगवान यजमान एज्जा मूर्ति यजताम संतन होती कामान मोघांश जंगमानाम अंतर् बहिर्वायुर्वहिश इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं सूत जी कहते हैं परीक्षित कि यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित सेवा बोला खलीर्वाचम यवचन् वस्यामी सा लक्ष्य तरा तत्र पिता सुसरासनम कलि ने कहा सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाढ़ चढ़ाए खड़े हैं तन्मे धर्मभता श्रेष्ठ स्थानमर्हसी ये तो वश्य आते धार्मिक सिरोमड़े आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं सकू अभ्यो दोतम पानम से चतुर्विध सूत सूजी कहते हैं कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे चार स्थान दिए दूत मध्यपान स्त्री संग और हिंसा इन स्थानों में क्रमशः असत्य मद आसक्ति और निर्दयता ये चार प्रकार के अधर्म निवास करते हैं पुनस् याचमानाय जात रूप मधा प्रभो नितम मदम कामम रचो वैरम च पंचम उसने और भी स्थान मांगे तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन इस प्रकार कलयुग के पांच स्थान हो गए झूठ मद काम वैर और रजोगुण अमून पंच स्थानीय धर्म प्रभु कलहतर दत्ताली परीक्षित के दिए हुए इन्हीं पांच स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनके आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा अथहिता से पुरुष विशेष तो धर्मशील ओ राजा लोक पतिर गुरु हो इसलिए आत्मकल्याण कामी पुरुष को इन पांचों स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए वृषश नष्ट पौचम दया मिते प्रतिस आश्वास महिच संवर्धयत राजा परीक्षित ने इनके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या शौच और दया झोल दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया सा ये स ये तरीहत आसन पार्थिवोचित पितामह नौपन्यस्तमारण्यम विवीक्षता वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन में जाते समय उन्हें दिया था विराजमान है कौरवेन्द्र राज गजाए महाभाग चक्रवर्ती बृहद्रवाह वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हसनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है इत्थम भूतानुभावयम अभिमन्यु सु नृप यश पाल है तोणी योजना दीक्षिता अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं फूटनोट तिरालीस से 45 तक के श्लोक में महाराज परीक्षित का वर्तमान के समान वर्णन किया गया है वर्तमान सामिप्य वर्तमान इस पाणि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी फिर भी उनकी कृति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है उन्हें भगवान का साजिज प्राप्त हो गया था इसीलिए भी सूर्यजी ने सूजी को वे अपने सम्मुख ही दिख रहे थे न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही है आत्मा वही जायते पुत्र इस श्रुति के अनुसार जन्मेदय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्याम संहितायाँ प्रथम स्कंधे कली निग्रहो नाम सप्तशोध्या